आँखों को हिलने की सत्ता पैरों को पसारने की सत्ता मन को स्पुरने की सत्ता देने वाला जो चैतन्य आत्मा है वो इन को देखने वाला है वो चैतन्यत्मा मेरे चित्र की चंचलता दूर हो रही है चंचलता दूर हमें से विकार दूर हो रहे हैं। मैं जानता नहीं कि विकार क्या होते हैं, विकार तो जनचिता में प्रकृति के होते हैं? मैं निर्विकार आत्मा हूं, अपने आप में मस्त रहूम सो ओ, ओ, ओ। मैं शांत आत्मा हूं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं कोई जवाबदारी नहीं मेरा कोई पुण्य नहीं मेरा कोई पाप नहीं मुझे कोई सुख नहीं मुझे कोई दुख नहीं सुख दुख मन को होता है कर्तव्य अकर्तव्य भी मन की भावना में होता है मैं अजनमा निरंजन शांत आत्मा हूँ मुझे इस जगत भी नहीं पाना है और ईश्वर को भी नहीं पाना है क्योंकि ईश्वर तो मेरा अपना हा है मुझे दुख भी नहीं हिला सकता सुख भी नहीं हिला सकता सुख दुख मन को हिलाता है मैं मन से पर निरंजन देव जुदा का शुभ आत्मा हूँ मुझे गर्मी नहीं सता सकती और सर्दी नहीं ठुरा सकती सर्दी और गर्मी शरीर को टपाती और ठुटराती है मैं शरीर रहते हुए भी अशरीर आत्मा हूँ मुझे मान बड़ा नहीं कर सकता और अपमान छोटा नहीं बना सकता है मान और अपमान मनोवृत्ति का नाटक है मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं। उन सब बदलावों को देखने वाला मैं चैतन्य आत्मा हूँ मद रूपे निरंजने मुझ निरंजन स्वरूप में कहा है दुख कहाँ है सुख कहा है जन्म और कहाँ है मृत्यु कहाँ है चिंता और कहा है शोक मैं तो सारी अवस्थाओं से पार साक्षी स्वरूप आत्मा मेरा मुझको धन्यवाद है मेरा मुझको प्यार है मैं अपने आप में परित तो हो रहा मन तो बाहर का कितना भी चिंतन कर उससे तेरे दुख न मिटेंगे तू चैतन्य स्वरूप शांत स्वरूप अपने आत्मदेव का चिंतन कर तेरे सारे दुख हवा हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने से ओस की बूंदें छु हो जाती है अथवा तो सूर्य उदय होते अंधकार छु हो जाता है या तो महापुरुष के दर्शन होते ही चिंता बड़े शोक रवाना हो जाते है ज्ञानियों की निगाह पड़ते ही शंकाएं होने लगती है ऐसे ही ज्ञान स्वभाव आत्मा में उस अंतरया परमात्मा स्वभाव का चिंतन करने से तेरे बंधन और जवाबदारियां छू हो जाएंगी अदृश्य हो जाएंगी जैसे अग्नि को उधरने लगती है और उसके बूंद नहीं सकते कैसे संसार को उसका बोड जैसा है वो तुझे कैसे बांधेगा तू तो अपने ज्ञान स्वभाव में अपने चैतन्य स्वभाव में जगता जा मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पा रहा हूँ जिससे मैं दूर था और दुख भो रहा था जिस चैतन्य की सत्ता ऐसी मन तू सोचता था अब उसी की सत्ता से उसी में तू जग का जाते सब तेरे सब बंधन भाव रोग दूर हो जाएंगे। मैं वो शांत आत्मा था मुझे पता न था मैं साक्षी था जागृत का मुझे पता न था मैं स्वप्ने का साक्षी था और सुषुप्ति का भी साक्षी था मुझे पता नहीं था मैं बचपन का भी साक्षी था जवानी का भी साक्षी हूँ बुढ़ापे का भी साक्षी इस देह तो जन्म का भी साक्षी और इस देह की मौत का भी साक्षी मैं विदेह ही आत्मा हूँ मेरा मुझको धन्यवाद है मेरा मुझको प्यार है मेरा मुझको ही प्रेम है ओंकार का पावन चिंतन करते अपने स्वरूप में ही विश्रांति पाना अवश्य जैसे ललना अपना चेहरा आईने में देखती है निश्चिंत रूप से अपने को वो मानती है ऐसे ही ओमकार की ध्वनि करते योगी अपने को वही आत्मरूप में मानते हैं जानते है मदरूप निरंजन मुझ निरंजन स्वरूप में शोक कहा भय कहा एक बम तो क्या सारे विश्व के बम गिरे तभी भी मुझ चैतन्य का बाल बांका नहीं होता जैसे हजारों नदिया बाढ़ के पांडव करे तब भी आकाश को कुछ नहीं होता ऐसे ही हमारे आत्मदेव को परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप को हमारे असली अपने आप को कुछ नहीं होता है बारह मेघ गर्जे बारह सूर्य तपे फिर भी मेरा निरंजन स्वरूप मेरा असली जो मैं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया भर की अनुकूलताएं होने पर भी इस शरीर का शाश्वत कोई परमिट नहीं और दुनिया भर की सब प्रतिकूलताएं आ गिरे तब भी, भी मेरे स्वरूप में कोई घाटा नहीं पड़ता है इसलिए मैं निश्चिंत हूँ और निरंजन स्वरूप में आप तप्त हूँ ओम शांति शांति अपने स्वरूप में शांति ब्रह्मदेव अपने स्वभाव में जते हैं, भगवान विष्णु अपने स्वभाव में भगवान रुद्र अपने स्वभाव में है भगवान सूर्य अपने स्वभाव में है संकाधि ऋषि अपने असली मय के स्वभाव में है राजा जनक अपने असली मैं स्वभाव में है मदाल सारानी भी अपनी असली मय के स्वभाव में थी हम भी अपनी असली मय के स्वभाव में जब जाएं उसी सब दुख दूर हो जाएंगे सदा के लिए शरीर दुखालय है लेकिन हम इस निर्देश दुख से कभी भी वंचित नहीं होते क्योंकि हमारा स्वभाव निर्दुख है निर्सुख है सुख दुख देव और मन का ही संयोग है इनके संयोग से इन्हें सुख दुख हो लेकिन मुझे मुझे कोई बढ़ोती और घटोती नहीं होती ऐसा मैं निरंजन रूप आकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप व्यापक आत्मा हूँ मैं शांत आत्मा हूँ मेरा मुझको प्रणाम है स्वाभाविक अपने आप में स्थित हो शांति में परम निश्चिंतता में पोषनारायण स्वरूप में कोई स्पंदन पूर्णा की अपेक्षा अनपेक्षा न करे वाह वाह अपने आत्मा में जग रहे हैं अपनी भीतर की आख खोल रहे हैं चरण चक्षु से जो सत्य जगत दिखता था ये दिवा स्वप्न दिवा स्वप्न के व्यवहार सब खो गए हम जग गए तो वे सो गए समय सोचता कुछ होगा कोई आएगा केवल शांत आत्मिक शांति में अति अद्भुत ऊंची शांति में देश की भक्तियां समाप्त हो रही है सत्ता समान परमात्मा में उस अंतर्यामी ईश्वर में सद्रूप होते जाएं, उस प्यारे को धन्यवाद देते जाएं राम नाम की गाड़ी बन विद्या की रेल ब्रह्मानंद के द्वार तक तुम्हे पहुँचाने को समर्थ है तुम केवल बैठे ही रहेगाड़ी में पहुंच बैठने के बाद ड्रवनों की चलने की कोई जरूरत नहीं ऐसे ही तुम ब्रम विद्या की गाड़ी में भीतर भीतर बैठे रहो ये इच्छा मत करो जब करने की तकलीफ मत करो चिंतन करने की भी तकलीफ मत करो खाली शांत फिर स्वाभाविक होता रहे जब कोई बात नहीं जो स्वाभाविक होता रहे सबको स्वीकार हे मेरे प्रभु तेरा भाणा मीठा लागे तेरी मर्जी पूरी हो हे अनंत हे अविनाशी हे सचिन हे परद्ध रही है चंचलता घट रही है कर्म कट कर रहे हैं ईश्वर का सानिध्य बढ़ रहा है आत्मा का सानिध्य बढ़ रहा है वाह लंगरा माने जाए पालना सत तुझे चरण में अर्पित अंतर हो ये द्वंद तेरे तो चरणों में अर्पित है ये हर्ष अमर्ष तुझे अर्पित है हम स्वयं तुझे अर्पित है सुंदर सुहावनी शांति है क्या अलौकिक आनंद है क्या अद्भुत यात्रा है और